श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध नारायण कवच का उपदेश राजया गुप्तसहस्राक्ष सवान् रूपसैनिकीड नीवनजि त्रिलोक्या बुजे श्रिय भगवन्म्माख्यामारायणत्मक यथा यथातथाइन शत्रु राजा परीक्षित ने पूछा भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगड़ी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की श्री शो कुोहित्वाष्ट्रो महेंद्र जानु नारायणाख्यम वर्माहत मनाषु श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो विश्वरूपवाच, विश्ववाचतांग सवित्र उद मुखस्वांग क्या मंत्राभ्या शुचि नारायण मरम सनह्येद आगते ओम नमो नारायणाएती विपर्य मथा पिवाप ने कहा देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आत्मन करे फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए उसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि कलन्यास करे पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि आठ अक्षरों का क्रमशः पैरों घुटनों जांघों, पेट हृदय और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत आठ अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं आठ अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे कर विद्याणवादी अकारात अंगुल्यंगुष्ट पर वसो तन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अक्षर मंत्र के ओम आदि बारह अक्षरों का दाएं तर्जनी से बाएं तर्जनी तक दोनों हाथ की आठ उंगलियों और दोनों अंगूठों की दो दो गाठों में न्यास करें नसे से ओंकारं ओंकार मनमूर्धनी ठकार तो भ्रूो मध्येरकार शिखया दिशे बेकार नेत्रोध्याम सर्वसो मकारं अस्त्र मुद्दिश्य मंत्रमूर्ती भवदु सर्ग फणं तम तत्वीक्षो विर्दीशेत ओं विष्णवे ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में वे का ब्रह्मरंध्र में शा का सो के बीच में न का चोटी में वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें तदनंतर ओम महाअस्त्राय अस्त्र हट कहकर दिक्बंध करें इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र रूप हो जाता है आत्मा परम ध्यायम षक्तिरम विद्या तेजस्तपो मृति मंत्र उदाहरेत इसके बाद समग्र ऐश्वर्य धर्म यश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्टदेव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या तेज और रूप इस कवच का पाठ करे ओ हरि विदध्या मम सर्वरक्षा नस्तांग्र पद्म पथ केन्द्र पृष्ठे धरारी चरमा सि गेचापांदोष्ट गुणोष्टु भगवा श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं अणिमादी आठों सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं आठ हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे जले सुमाम रक्ष तुम से मूर्ति यादौ गणेभ्यो वरुण से पाशात स्थले सुमा या विक्रमा से मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे दुर्गे स्वट ब्याज मुखाद सुप्रभो पारी ही। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह कीले जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों में, में मेरी रक्षा करे रक्ष सौ माध्वन यज्ञ कल स्वृष्टियो नित धरो प्रवासे अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वरा भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे माँ मुग्र धर्मांखिला प्रमादान नारायण पात कर्म कपिल्मान भगवान नारायण मारन मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे ऋषिश्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे कुमार कर्मो निर्याद परमर्षि सनत कुमार कामदेव से अयग्री काम भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देवर सिर से से सेवा माने गए हैं। पहला, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना दूसरा रथ यात्रा जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना ची अवस्था में दर्शन करना एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना, अच्छा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना सातवां श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना आठवां श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना श्री भगवान के सी विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना श्री भगवान के सि विग्रह के सामने चिल्लाना श्री भगवान के सि विग्रह के सामने कलह करना श्री भगवान के सि विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना श्री भगवान के सि विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना श्री भगवान के शिविग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना श्री भगवान के शिव विग्रह के सामने कंबल से तारा शरीर ढक लेना श्री भगवान के शिव विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना श्री भगवान के शिवग्रह के सामने असली शब्द बोलना श्री भगवान के शिवग्रह के सामने अधो वायु का त्याग करना शक्ति रहते हुए भी गौड़ अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना श्री भगवान की निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ा किसी शाख या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना गुरुदेव की अभ्यर्थना कुशल प्रश्न और उनका स्तमन न करना और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना किसी भी देवता की निंदा करना धन्वंतरी भगवान पातपथ्याद द्वंद्वादयाद सभो निर्जितात्मा योकादारोधवशा भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से जितेन्द्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्व से यज्ञ भगवान लोक लोकापवाद से बलराम जी मनुष्य कष्टों से और श्री गणेश जी क्रोधवश नामक के गण से मेरी रक्षा करे दुखंड भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे माम के शव गदेहा आसंगण हो नारायण प्राण उदात्त शक्ति मध्य दिन विष्णु रिन्द्र पाणी प्रातः काल भगवान के शव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चल जा आने पर भगवान गोविंद अपनी बाँसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। देवो परण मधु हो ग्रधनवा साजम त्रिधामावत माधव महम दोषे शिशि के सार्थ रात्रे ऋषि एक वत प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धन लेकर मेरी रक्षा करें सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषि के अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे श्रीवश धाम पर रात्र ईश्युषनार्दन दामो दामोदरो व्या प्रपाते विश्वरो भगवान कालमूर्ति रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्लंचन श्री हरि उषा काल में खटगिधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे चक्रम युगानी भगवत सम प्रयुक्त दंदी सैन्य सक्षम यथावातोश सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्रते शीघ्र जला दीजिए जला दीजिए यक्षरक्षो यक कौमुद की ग आपसे छूटने वाली चिनगारियों का स्पर्श भद्र के समान असही है आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ इसलिए आप कुमांड विनायक यक्ष प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए मातृपिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टि धरेन्द्र विद्राव कृष्ण पूरी स्वनोरेन्दा कंपयन शंख श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं जातधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए तम तिग्मयुक्तो मम छिंदी छिंदी चक्षुंस चरम छत चंद्र छादय हर पाप चक्षुषाम भगवान की प्यारी तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए यो भय ग्रहे भूतकेतुभ्यो नृभ्य सरिशृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो ओंभ्यम सर्वाणीता भगवन्नामेतनाया प्रयान्तु संचयम् सद्यो ये नेय प्रदीपका सूर्य पुच्छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्पाधि डेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए गुरु भगवान छंदो मभु रक्षेभ्यो विस्वक्से न स्वनाम रथंतर आदि साम वेदी से जिनकी स्तुति की जाती है वे वेद भगवान गरुण और विस्वक जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए सर्वापद्यो हरिनाम रूप यानायुनिध बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान पान्त श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बताए यथा ही भगवान एवं वस्तु सत्य नारे न सर्वे जापद्रवा जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वा वास्तव में भगवान ही है इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए यथकात्मा विकलरिता स्वयं भूषणा युधलिंगाख्या शक्ति सामया तेन सत्यम सर्व भगवान्तु सर्वैर्न सदा सर्वत्र सर्वग जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनके दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं यह बात निश्चित रूप से सत्य है इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान हरि सदा सर्वत्र सब रूपों में स्वरूपों में से हमारी रक्षा करे विधीक्षु दीक्षु समन्ता अंतर बहिर्भगवान प्रभा जो अपने भयंकर अट्ठह से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रत लेते हैं वे भगवान सिंह दिशा विदिशाओं में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें मघवन निधमाख्यातम ब्रह्म नारायणात्मक विजय दंस तो सूर्यूतपान देवराज इंद्र मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे एक तार यम माणसू यम जम पश्य चक्षुषा पदावा संस्कृते सद्य साच्य इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से से से देख लेता अथवा पैर छू देता है वह तत्काल समस्त भयों मुक्त हो जाता है नाम राज्युग्रहादि जो इस वैष्णो की विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा डाकू प्रेत पिशाचादी और बाघ आदि हिंसक जीव से कभी किसी प्रकार की भय नहीं होती इमाम इमा विद्यां पुरा कसित कौशिकोधार्य योगम जहुसा मरुधन्वरी देवराज प्राचीन काल की बात है एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया तस्ोपरि विमान गंधर्व प्रतिकदाम यथ स्त्री जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले गगना पत सद्य सही बालोचवाक्षिरा सब खिल्य वचना विस्मितः प्रास्य प्राची सर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से, से पृथ्वी पर गिर पड़े इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें वालखिल मुनि मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए श्री शुकुया तम नमस्त भूतादी मुचते सर्वतो भयात श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचय जो पुरुष इस नारायण कुंवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है एताम विद्याम अधिगतो परीक्षित शतक क्रतु इंद्र ने आचार्य विरूपाक्ष विश्व रूप जी से जब वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पार हंसा चयतायाँ षठस्कंधे नारायण वर्म कथन